प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला साधक चर्या जिज्ञासा कार्यालय में कार्य करते हुए भगवान को कैसे याद रखें समाधान तुम ऑफिस में काम करने जाते हो उस समय घर में तुम्हारा लड़का बीमार हो तो मन में उसकी याद क्यों आती है ऑफिस में पत्नी की याद क्यों आती है एक संबंध तुम्हारे अंदर बना है तभी याद आती है जिसके प्रति जितना गहरा लगाव है उसकी उतनी ही अधिक याद आती है यदि भगवान से गहन संबंध हो जाए तो उनकी हमेशा याद आएगी यह या हिस्ट्री पुत्र का संबंध तो व्यवहारिक है क्षणिक है पिछले जन्म में भी तुमने ऐसे संबंध बनाए होंगे पर आज उनकी स्मृति भी नहीं है जिस संबंध को आज बहुत बड़ा मान रहे हो वह एक दिन याद भी नहीं रहेगा भगवान से तो तुम्हारा सनातन संबंध है यह शरीर या आँख या बुद्धि सब उसने ही बनाकर दिया है इन्हीं को लेकर तुम कार्यालय में और बाहर भी अपना कार्य करने में सक्षम हो रहे हो पिछले जन्मों में भी तुम्हारे शरीर की रचना उसी ने की थी और आगे के जन्मों में भी वही करेगा तुम्हारे प्राणों को वही चला रहा है प्रतिक्षण तुम्हें चेतनता प्रदान कर रहा है भगवान से बड़ा हमारा संबंधी और कौन हो सकता है पर माया इसे भुला देती है तुम इस बात को मन में बैठाओ कि जगत से हमारा संबंध केवल व्यवहार के लिए है हमारा पारमार्थिक संबंध तो परमेश्वर से ही है इस संबंध को मन में मजबूत करोगे तो कार्यालय में भी उसकी याद बनी रहेगी जिज्ञासा संत लोग बताते हैं प्रातः काल बैठकर भजन करना चाहिए गृहस्थी में जिम्मेदारी बढ़ने पर सुबह प्रायः समय नहीं मिलता ऐसे में क्या करें समाधान आप लोगों ने व्यवहारिक कार्यों को अधिक महत्व दिया है और भजन को कम इसीलिए भजन के लिए समय नहीं मिलता भजन को महत्व दोगे तो उसके लिए समय अपने आप निकल निकल लेंगे आपके सामने बहुत काम है और भोजन करने का समय हो गया तो क्या भोजन नहीं करेंगे कोई कहे कि हम भोजन छोड़कर काम ही करेंगे तब तो काम करने की शक्ति ही नहीं आएगी जीवन में कौन सा काम अधिक महत्वपूर्ण है इस विषय में शास्त्रों में समझाया है शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्र स्नानमाचरित आपके सामने सैकड़ों काम पड़े हों और भोजन का समय हो जाए तो सब छोड़कर पहले शांति से भोजन कर लेना चाहिए हजार काम भी आपके सामने हो पर स्नान संध्या का समय हो गया तो सब छोड़कर पहले स्नान करना चाहिए स्नान से ही तन शुद्धि होती है आगे कहा लक्षम विहय दातव्यम दान देने का निमित्त उपस्थित हो जाए तो चाहे लाखों का काम तुम्हारे सामने हो फिर भी पहले दान दे दो फिर अन्य काम करो धन शुद्धि दान से ही होगी पर अंतिम में बता दिया सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत सारे काम छोड़कर भी निमित्त भजन के लिए तो समय निकालना ही चाहिए शास्त्र की आज्ञा तो यही है कि भगवत भजन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसके समय में यह काम कर लें वह काम कर ले ऐसी बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए यदि कहो जानते हुए भी नहीं बैठ पाते इसका अर्थ मन में कमजोरी है मन को दृढ़ करना चाहिए चलते फिरते भजन करना भी अच्छा है पर वह नियमित रूप से एक निश्चित समय बैठकर किए जाने वाले भजन का विकल्प नहीं हो सकता इसीलिए सुबह जल्दी उठकर कर भजन तो करना ही चाहिए यदि सुबह देर से भजन में बैठोगे तो मन नहीं लगेगा क्योंकि जितना प्रातःकाल का समय बढ़ता जाता है उतना ही मन में रजोगुण की भी बढ़ती होती जाती है इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय भजन के लिए श्रेष्ठ कहा है सबसे मुख्य बात तो यह है कि शास्त्र जिस कार्य को जिस समय करने के लिए कहता है उसे उसी समय करना चाहिए उसमें तर्क वितर्क मत करो उपाय यही है कि आप भजन का महत्व मन में बैठाएं